एक छोटा सा बच्चा भीड़ में से निकलकर बिल्डिंग के रिसेप्शन एरिया में रखे बैग की तरफ जाने लगा अचानक ही उस बच्चे ने बैग के करीब जाकर उसे अपने हाथों में पकड़ लिया तब विक्रांत और गार्ड्स उस बच्चे को ऐसा करते हुए देखते तब तक बहुत देर हो चुकी थी लेकिन तभी वहां पीछे से एक शख्स तेजी से बच्चे की तरफ भागता हुआ आया और उसने बच्चे की तरफ छलांग लगाते हुए उसे अपनी गोद में भर लिया फिर वो फर्श के दूसरी तरफ जाकर जमीन आरोप गिर पड़ा जमीन आरोप गिरते समय उसने इतनी सावधानी रखी की बच्चे को चोट न लगे तभी एक वाइट कलर का मोबाइल फोन विक्रांत के पैरों के करीब आकर गिर पड़ा यह फोन उसी का था जिसने अपनी जान को जोखिम को बैग छूने से बचाया था। ने नीचे फोन फोटो को देखते ही उसने तुरंत इस आदमी को पहचान लिया दरअसल ये रमाकांत अग्रवाल का बेटा रोहित अग्रवाल था रोहित सर रोहित सर आप ठीक तो है तीन चार गार्ड तेजी से उसकी तरफ भागते हुए पहुंच गए सर आपको कुछ चोट तो नहीं लगी सर सर नहीं नहीं मैं मैं ठीक हूं मैं ठीक हूँ रोहित तुरंत ही उठकर खड़ा हुआ और उसने तुरंत ही बच्चे की तरफ देखते हुए कहा बच्चे आप ठीक हो उस बच्चे ने भी सहमी हुई नजरों से अपना सिर हाँ हिलाया तभी उसका पिता भागता हुआ वहां पहुंच गया उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और फिर रोहित की तरफ मुड़कर उसे थैंक यू बोलने लग जल्दी निकलो यहाँ से क्विक क्विक अभी बात करने का वक्त नहीं रोहित ने उस आदमी को बाहर के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा फिर वो अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर तेजी से बिल्डिंग के एग्जिट गेट की तरफ भागने लगा। अब तक रोहित को पता लग चुका था यही तनिष्क टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज का सीईओ है रोहित रमाकांत अग्रवाल का बेटा था तो संभव है की इस कंपनी का मालिक वो ही हो लेकिन रोहित को यूं देखकर विक्रांत मन मन सोचने लगा आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है इतने अमीर बाप की है, तो फिर इसके पास कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं है या रमाकांत को अपने बच्चे की सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है तभी रोहित की नजर विक्रांत के हाथ में पड़े फोन पर पड़ी वो तुरंत ही विक्रांत की तरफ अपना फोन लेने के लिए बढ़ पड़ा विक्रांत के करीब पहुँचते ही रोहित को कुछ पुरानी बात याद आ गई उसने एक नजर में विक्रांत को पहचान लिया उसे याद आ गया की ये वही आदमी है जिसने उसे उसके प्यार से दूर किया था एक पल में ही रोहित की आंखों के आगे वो दृश्य आ गया जब विक्रांत ने उसके और जिया के प्रपोजल के बीच में आकर रंग में भंग डाल दिया था। तुम, रोहित ने लाल गुस्से से भरी नजरों से विक्रांत को घूरते हुए कहा वो कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन ना जाने क्या सोचकर रुक गया विक्रांत ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बल्कि उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रोहित के फोन को खोल देखने लगा रोहित का फोन बहुत ही साधारण सा था न कोई ब्रांड ना लुक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह किसी कंपनी के सीईओ का फोन है बामुश्किल उस फोन की दस हजार से भी ज्यादा नहीं रही होगी फोन में कोई लॉक भी नहीं था उसमें पहले रोहित की फोटो लगी हुई थी लेकिन जैसे ही विक्रांत ने फोन का लॉक खोला तो वहां उसे जिया की फोटो लगी हुई नजर आई जिया की फोटो उसके फोन के स्क्रीन पर लगी देख विक्रांत का मूड खराब हो गया उसने रोहित की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा तुम तुम अभी तक उसके पीछे पड़े हुए हो एक बार में बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या यह सुनकर रोहित का चेहरा शर्म से लाल हो उठा यह बस मैंने स्क्रीन पर लगाया है मुझे ये बताओ तुम्हें ये फोटो मिली कहा तुमने ये फोटो सर प्लीज आप लोग बाहर चलिए यहाँ बम पड़ा हुआ है और ये कभी भी फट सकता है प्लीज अभी ये बहस करने का वक्त नहीं एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को चुप कराते हुए कहा देखो मुझे पता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मैं फोटो हटा दूंगा अब डोंट वरी अभी मेरा फोन वापस करो रोहित ने कहा गर्लफ्रेंड विक्रांत को याद आया कि जब वो हॉस्पिटल में पिछली बार रोहित से मिला तब उसने खुद को जिया को गर्लफ्रेंड कह दिया था उस वक्त जिया ने भी रोहित से पीछा छुड़ाने के लिए झूठे विक्रांत को अपना बॉयफ्रेंड बता दिया था अब तो विक्रांत का पक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो गया था उसने तुरंत ही रोहित के ऊपर और जोर से चिल्लाते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो अपने फोन में रखने की इसे तुरंत चेंज करो अभी के अभी यह फोटो डिलीट करो विक्रांत को इस तरह से क्रोधित होते हुए देखकर कर उन्हें तुरंत ही अपने फोन में से जिया की फोटो को डिलीट करने के लिए तैयार हो गया मैं मैं तुरंत हटा रहा हूँ फोटो और और उसे डिलीट भी कर दूंगा इतना कहते हुए रोहित ने विक्रांत के हाथ से अपना फोन वापस ले लिया जैसे ही रोहित ने अपना फोन हाथ में लिया विक्रांत के दिमाग में आया कि ये रमाकांत अग्रवाल का बेटा है और अग्रवाल कॉरपोरेशन का अकेला वारिस क्या पता इसके फोन से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए लेकिन अब मैं इससे फोन वापस कैसे लो सर आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं यहाँ बम रखा हुआ है और ये कभी भी फट सकता है आप लोग बाद में ये सब बहस कर लेना वो बूढ़ा गार्ड्स फिर से बोल पड़ा दरअसल उसे रोहित की जान की बहुत परवाह थी एक मिनट रुको विक्रांत ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा अब क्या हुआ मैं हटा रहा हूँ न फोटो रोहित ने कहा नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं तुमने जिया की और भी फोटो रखी हुई है फोन में मुझे तुम्हारा फोन चेक करना है बस एक ही फोटो थी और वो भी अब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तुम तो मुझे फोन दो मैं चेक करूंगा अरे लो यार चेक कर लो रोहित के अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो विक्रांत के ड्रामे झेल सके उसने झुंझलाते हुए वापस से विक्रांत के हाथ में फोन पकड़ा दिया विक्रांत हाथ में फोन लेकर सब कुछ चेक करने लग गया उसका मकसद तो कुछ और ही था वो रोहित के फोन से केस से जुड़ी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था सर प्लीज आप लोग बाहर चलिए एक बार फिर से गार्ड्स ने उन दोनों से रिक्वेस्ट की इस बार उसने रोहित और विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए दोनों को बाहर की तरफ खींचने लगा तभी विक्रांत ने जोर से धहाड़ते हुए उसका हाथ झटक दिया हट